ना ओम प्रश्नोपनिषद इसमें हम लोग सुकेशा भारद्वाज के द्वारा पूछा गया ष्ठ प्रश्न महर्षि पिप्पलादेव के प्रति इसका विचार कर रहे हैं इसका द्वितीय मंत्र विचार चल रहा था इसमें दिखा रहे हैं जैसे विज्ञानवादी लोग कहते हैं विषय ज्ञान से भिन्न नहीं है इसका अभिनिराकरण आरंभ हुआ है हम लोग टीका में प्रथम पंक्ति में कल देख रहे थे ज्ञान काले विषयाणाम सद्भाव नियम अभाव जिस समय में ज्ञान होता है उस समय में विषय रहना कोई जरूरी नहीं है इसका व्याख्यान दो पर के किया जाता है ज्ञान जिस समय होता है जैसे स्मरण करता है तो उस समय में कोई विषय सामने में नहीं है अथवा ज्ञान शब्द का अर्थ वास्तव चैतन्य है तो जब घट ज्ञान होता है तो पटन नहीं रहता है इसलिए विषय सद्भाव होना अर्थात रहना कोई जरूरी नहीं है ज्ञानत है किंतु अभी घट का ज्ञान हो रहा है और पट रूप का विषय नहीं है अब पट ज्ञान हुआ कहते हैं घट नहीं है ज्ञानत किंतु सर्वदा रहा किंतु विषयों का बेविचार हो गया इसी को कहा गया कि ज्ञान काले विषयाणाम सद्भाव नियम अभावत् ज्ञान तो चाहे ज्ञान हो पट ज्ञान हो ज्ञान रहेगा किन्तु विषय सब रहेंगे इसका नियम नहीं है जैसे अन्यत्र कहा जाता है घटो अस्थि पटो अस्थि पर्वतोंस्थि अस्थिता रूपों का जो ब्रह्म स्वभाव वो तो रहेगा सर्वदा किंतु विषय व्यविचार हो विषय का व्यविचार हो जाता है इसी प्रकार की जो ब्रह्म का स्वभाव या चिद रूप स्वभाव वो तो सर्वदा रहेगा किंतु विषय व्यविचार हो जाएंगे ये सिद्धांत यहाँ सिद्ध करना चाहता है तो, ज्ञान काले सद्भावन्यम सद्भावनियम किंतु विषय काले च्ञान से सद्भावन्यमात विषय है तो ज्ञान निश्चय है तयोर भेद सिद्धांत कहते हैं कि तयर भेद विज्ञानवादी विज्ञानवादीपक्ष निराकुवन विज्ञानवादियों का जो पक्ष है तो विज्ञानवादी लोग कहते हैं कि जब विषय है तब ज्ञान होता है जब ज्ञान नहीं है तो विषय भी नहीं है तो उनका जो वार्तिकार है धर्म की वो भी कहते हैं सहोपलम्भ नियम अभेद नील तद्यो भेदस्तु भ्रांति विज्ञान दृश्य तेन्दा विवाद इस प्रकार कहते हैं सहोपलम्भ नियम अभेद नील तधि तधि नील नील ज्ञान और नील नील अर्थात जो विषय वो दोनों में कोई भेद नहीं है अभेद नील और नील का धीर अर्थात विषय ज्ञान में कोई भेद नहीं है क्यों सह उपलम्भ नियमांत जब ही अनुभव होंगे साथ में होंगे अर्थात विषय ज्ञान है तो विषय है तो ज्ञान है तो इसलिए कहेंगे कि अगर विषय नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है तभी तो वो लोग सिद्ध करते हैं कि दोनों साथ साथ वेदांति उसका निराकरण करता है और वो कहते हैं कि जब पता चलता है कि विषय और ज्ञान ये अलग अलग होता है तो ये कहते हैं कि क्योंकि वेदांति वो लोग कहेंगे देखिए आपका घट ज्ञान है पट नहीं है पट ज्ञान है घट नहीं है ज्ञान तो रहा विषय नहीं रहा तो ये वो लोग कहेंगे कि जहाँ ये सब भेद पता चलता है तो वो तो भ्रांति है जैसे अद्वै व इंदू हिंदू अर्थात चंद्र चंद्र एक होने पर भी इस प्रकार सब जिसका चक्षु दोष है उसको दो दिख जाता है तो इसी प्रकार की भ्रांति से भेद ज्ञान आपको हो रहा है वास्तव तो उसमें भेद नहीं है ऐसे हैं, उनका भारतिकार कहते हैं अभी सिद्धांत इसका निराकरण करता है इति विज्ञानवादी पक्षम निराकुर्वन अव्यभिचारादेव ज्ञान से इसलिए ज्ञान तो नित्य है उसका व्यभिचार नहीं होता है इति सा, नित्यत्म साधयन ये साधन करने के द्वारा इसके माध, माध्यम से नया एक आदि पक्षम अपी निराकर ये ये न्यायिक लोग ज्ञान को नित्य कहते हैं क्या उत्पन्न होता है समवाय सम से आत्मा में उत्पन्न होगा तो अभी सिद्धांति विज्ञानवादी का पक्ष को निराकरण अवसर में अभी न्यायिकों का भी निराकरण करता है क्योंकि नया एक लोग भी ज्ञान को अनित्य मानते हैं स्वरूप ये भाष्य में स्वरूप व्यभिचारेशु पदार्थेश चैतन्य से अव्यभिचारात सिद्धांति कहते हैं विषय स्वरूप से व्यभिचरित होते हैं घट ज्ञान काल में पटन नहीं है पट ज्ञान काल में घट नहीं है किंतु चैतन्य से अव्यभिचारात चैतन्य किंतु घट ज्ञान होने के समय में चैतन्य है पट होने का समय में है चैतन्य का व्यभिचार नहीं हुआ किंतु घट होने का समय में पट नहीं।, नहीं है विषय का विषयों का व्यविचार हो जाता है यहाँ तक भाष्य में आगे टीका में देखेंगे घट काले काले पटाभाव संभवत। जिस समय में घट होगा उस समय पट का अभाव हो सकता है हो सकता है इसलिए विषयाणाम ज्ञान व्यभिचरित्व विषयाणाम जिस समय में घट ज्ञान है उस समय में कौन सा विषय का व्यविचार हुआ पटका का तो विषयाणाम ज्ञान व्यविचारित्व अर्थात पट वहाँ नहीं रहा व्यविचारित्व ज्ञान से तो विषय काले भाव नियम जिस समय में विषय रहेगा विषयकाले काले विषय जब रहेगा तो ज्ञान को रहना होगा निश्चय रहेगा ज्ञान से विषय काले अवश्य भाव नियम इसलिए अव्यविचारित्व अव्यविचारित कस्य ज्ञान से विषय से हुआ इस तो ज्ञान इसलिए अव्यभिचारी हुआ अभी पूर्व पक्ष कहता है आपने कह दिए घट ज्ञान काल में पटन नहीं है तो पट तो काल में हम कहेंगे कि पट काल में घट होता है क्या नहीं होता है तो घट काल में पट नहीं है कह करके ज्ञान काल में विषय का व्यभिचार आप दिखाए हम कहेंगे कि विषय काल में ज्ञान का ही व्यभिचार हो रहा है इसलिए ज्ञान आपका नित्य कैसे हो जाएगा तो कह रहा है वो पट काल घट ज्ञान पट है उस समय घट नहीं है इतने तो घट ज्ञान स्यापि पट विषय विविचारित्वम तुल्यम अभी घट ज्ञान सिद्धांति कहा कि ज्ञान का व्यभिचार नहीं होता है पूर्व पक्ष कहता है कि घट ज्ञान का व्यभिचार हो गया पदार्थ सामने में क्या है तो पट पट विषय का व्यभिचार कर गया पट विषय का व्यभिचार कौन किया घट ज्ञान घट ज्ञान स्यापि पट विषय व्यविचारित्व तुल्यम ये फोन कहता है सिद्धांति पूर्वपक्ष पूर्वपक्ष कहता है इति आशंक्य आशंका करके सिद्धांती कहता है कि हमने कह दिया भाष्य में स्वरूप उक्तम भाष्य का द्वितीय पंक्ति में अंतिम में था स्वरूप व्यभिचारी पदार्थेश चैतन्य से अव्यभिचारात् पदार्थ स्वरूप में व्यभिचरित हो गए घट ज्ञान काल में पट नहीं है किंतु चैतन्य स्वरूप से व्यभिचारी नहीं हुआ तो स्वरूप पदार्थ के साथ भी लगाएंगे और स्वरूप चैतन्य के साथ भी लगाएंगे तो चैतन्य स्वरूपतः तो व्यभिचार नहीं हुआ तो सिद्धांती क्यों कहा स्वरूप तो चैतन्य व्यभिचार नहीं हुआ विशिष्ट विशिष्टत्व चैतन्य व्यभिचार होता है घट ज्ञान पट ज्ञान पट में घट ज्ञान नहीं है पट में घट ज्ञान रहेगा किंतु पटकाल में ज्ञान रहेगा नहीं रहेगा रहेगा सिद्धांत ये कहता है स्वरूपेण ज्ञान से नहीं होता है किंतु विशिष्ट विशिष्टूपेण ज्ञान से व्यभिचारो नाती इसलिए स्वरूप उत्तम सिद्धांति का ज्ञान सेशिष्टूपेण व्यभिचार ज्ञान सेशिष्टूपेण व्यभिचार एवकार कहते हैं ज्ञान विषय विशिष्ट हो कर के ही वे हो जाएगा अकेन रूपेण नहीं होगा स्वरूप नहीं होगा न स्वरूपे न एवकार का एवकार का अर्थ हो गया न स्वरूपण अच्छा अभी स्वरूप ज्ञान के साथ जाता था और स्वरूप ये विषय के साथ भी जाता था थोड़ा इसको आधा बंद कर दें मैं साइड वाला बंद कर देंगे तो स्वरूप विषय के साथ भी गया और स्वरूप ज्ञान के साथ भी गया तो ज्ञान का स्वरूपार हुआ एक साइड समझिए से बाकी एक थोड़ा ज्ञान का स्वरूप तो वे विचार हुआ नहीं हुआ और ज्ञान का विशिष्ट तो है ना व्य विचार हो गया स्वरूपों का अन्वय विषय के साथ भी होना है तो अभी विषय स्वरूपेण व्यभिचरित तो हुए ए, इसको कहते हैं विषयस्तु तो स्वरूपेण एव इति विशेष इतर्थ विषय का व्यभिचार तो स्वरूप से हो गया अर्थात तो विषय स्वयं ही नहीं रहा इति विशेष तो ये विशेष कस्य विशेष है विषय से विशेष ज्ञानाथ तो ज्ञानात विषय से विशेष है, है तो ये विशेष क्या हुआ ज्ञान में विशेष विषय भिशे में विशेष क्या आ गया स्वरूपेण व्यभिचार किसका विषय का और ज्ञान का केन रूपेण व्यभिचारा विशिष्ट रूपेण व्यभिचारा ये सिद्धांति कह रहे हैं अबे ज्ञान से सिद्धांति ज्ञान कहता है और अव्यभिचारिव कहता है और और उपपादयति ये अव्यचारिवान अव्यभिचारिव उपयेकोंपादन करें ज्ञान अव्यभिचारिव तो यथा यथा भाष्य में यथा यथा यो यहा पदार्थों तथा तथा ज्ञाम्वादेव तर तर चैतन्य अव्यचारिव यथा यथा जैसे जैसे जो जो पदार्थ विषय ज्ञात होंगे विज्ञायते विज्ञायते कर्मणि कर्तरी कर्मणि विज्ञायते तथा तो तथा तो अभी वो पदार्थ ज्ञान का, का विषय बने तो ज्ञान का विषय बने अर्थात ज्ञान रहेगा नहीं रहेगा रहेगा तो तस्तः चैतन्य अव्यभिचारिक इसलिए चैतन्य तो अव्यभिचारी होगा चार नंबर तस्य नबिपणी तस्तन्य तत्त प्रकारक तशे तकारक तत्द विशेषक तकारक अर्थ तद्शक तत्त प्रकारक तत्त विशेषक अच्छा ठीक है तो तत्त प्रकार और विषय विशेष्य जब हम कहते हैं घटक तत्त है ना ठीक है तो तत्त ठीक हाँ, है थोड़ा है? तत्त विशेष का ना ठीक है हाँ ठीक है ठीक है उंगली रखकर के पढ़ना पड़ेगा ठीक है कोई बात नहीं चलिए अभी तत्त प्रकार क तत्त विशेष्य ज्ञान से इत्यथ अभी ज्ञान में तत्व विशेष्यक रहेंगे और तत्व प्रकारक रहेंगे ये देखिए दो तत्व दे दिया इसलिए भाष्य में क्या देखिए दो जगह में तत्व है तथा तथा ज्ञामानवाद है तस् तस् चैतन्य दो जगह में तत्व आया त तथा तथा ज्ञामान ये जो विषय के साथ जा रहा है ना ज्ञान के साथ जा रहा है तथा तथा ज्ञा मानवत्वाद ये विषय के साथ ज्ञान ना ज्ञान के साथ गया विषय के साथ अभी जब हमको घट ज्ञान हुआ इसमें घट प्रकार है ना विशेष्य है घट ज्ञान में घट प्रकार है तो जो भाष्य में कहा गया तथा तथा ज्ञा मानवत्वाद अर्थात ये विषय को कहते हैं तो विषय ज्ञान में प्रकार होता है ना विशेष्य होता है प्रकार इसी को टिप्पणी कर करें चैतन्य से तत्त प्रकार का ये तत्व दो तत्त दे ये प्रकार के लिए दिए हैं ये तत्त भाष्य में कहाँ है तथा तथा ज्ञाए मानता आगे कहते हैं तस्य तस् चैतन्य ये चैतन्य ज्ञान को कहता है ये ज्ञान विशेष्य होगा न प्रकार होगा विशेष्य इसी को टिप्पणी में कहा गया तत्द विशेष्य ज्ञान से अर्थात ये ज्ञान अंश उसमें विशेष्य हो गया और यह जो विषय हो गया वो प्रकार हो गया तो यह ज्ञान कहते हैं यही चैतन्य ज्ञान है तथा तो चैतन्य का विशेषण जब ये विषय बन जाते हैं चैतन्य से अच्छा आगे टीका में छह नंबर टिप्पणी अरे भाई आप हमको पहले बता करके कर रखना ये तो से नोटिपणी पहले कहाँ है ठीक है मैं तुथ घट ज्ञान गया अच्छा घट ज्ञान गया पटा भ्र लिखिता पुस्तक घटा भाववाद् पाठ उपलभ्य है दिया घट ज्ञान भाव दे दिया अरे घट ज्ञान काल में पोटा अभाव संभवत क्यों कहना पड़ेगा और घट ज्ञान काल में तो घटर रहेगा ये पोटा का अभाव है। इसका तो कोई बिचारी होना नहीं चाहिए इसको कहते हैं अप्राप्त तो प्रतिषेध घट ज्ञान हो रहा है और पोटा नहीं रहेगा कहना ये तो आप आमार सबको पता है इसका शंका होने से कहते हैं अत्र लिखित पाठसपुस्तक घटाभाववात्था तो घट काल में घटाभाववात्ति पाठ उपलभ्य है लिखिता तो है स्रमात्मक स्मृतियात्मक वा ज्ञान आदाय घट काल में घटा भट ज्ञान हो रहा है किंतु घट सामने में नहीं है ये अनुभव होगा नहीं होगा अन्य कोई ज्ञान है अनुभव को छोड़कर के स्मृति और कोई ज्ञान है स्मृति को छोड़कर के ब्रह्मज्ञान भी है वो दोनों जब होंगे तब सामने में घटर रहेगा नहीं रहेगा वो बात कह रहे हैं सच साचर, सच अर्थात वो जो घटा भाव या जो ज्ञान हुआ ब्रह्मात्मक अथवा परमात्मक अच्छा अच्छा अच्छा स स अर्थात घटाभाव वो घटा भाव भ्रमात्मक अथवा स्मृत्यात्मक वा घटज्ञान आदाय अगर हम घटज्ञान को भ्रम लेंगे अथवा स्मृति लेंगे सामने में घटा भाव हो सकता है हो सकता है घटाभाव से नित्य तो मत न चाक्षुष परमात्मक अभी वादा शक्यो नेत घटाभाव घटाभाव अर्थात घट का कौन सा भाव अभाव अत्यंता वो नित्य होगा अन्य होगा नित्य होगा घटा न चाक्षुष प्रमात्मक अपि तो घटा ये चाक्षुष हाँ घट जानकटा भाव आदय शक्यो नेत अच्छा घटाभा से न चाक्षुष परमात्मक हाँ घटाभाव से नित्य तो मते जिस समय में सामने में घट है तो होने से घट होगा अभी वहाँ भाव रहेगा नहीं रहेगा रहेगा क्यों नया एक लोग क्या कहेंगे घटा भाव नित्य है किंतु तो ये जो घटा भाव अभी नित्य है नया एक लोग कहेंगे क्या घटा भाव चाक्षूष प्रत्यय होगा उस समय में अगर घट है सामने में घटाभाव वहाँ विद्यमान होने पर भी उसका चाक्षू स्व प्रत्यय नहीं होगा क्योंकि प्रतियोगी ज्ञान अभाव ज्ञान का विरोधी है अगर प्रतियोगी का ज्ञान हो रहा है घट का ज्ञान हो रहा है फिर घटा भाव का ज्ञान नहीं होगा तो किंतु घटाभाव काले अगर आपको घट ज्ञान काले अगर घटाभाव का ज्ञान हो रहा है तो ये नया एक लोग भी इसको प्रमा कहेंगे क्या क्योंकि घटा घट गोट ज्ञान काल में घटा भाव का ज्ञान होगा ही नहीं क्योंकि ये प्रतियोगी है प्रतियोगी विरोधी होता है तो अगर घटा है तो फिर घटा भाव का ज्ञान नहीं होना चाहिए अगर आपको हो रहा है तो यह चाक्षुष प्रमा होगा क्या नहीं होगा तो इसको ये बात कह रहे हैं घटाभाव से नित्यत्व मते ये कौन कहेगा नहीं, नहीं आएगा उनका मत में न चाक्षुष प्रमा वो जो घटभाव ज्ञान हो रहा है वो चाक्षुष प्रमा नहीं है अभी वाह तद तो आदाय सक्यो ने तुम अभी जो घट काले घटा भाव संभवाद इसका तीन समाधान दिए एक तरह तो के आप स्मृति मान सकते हैं दूसरा समाधान क्या दिया गया था भ्रमात्मक हो सकता है तृतीय समाधान है कि घटा भाव ये नित्य होने पर भी उसका चाक्षुष प्रमाण नहीं हो रहा है कितवे तो भ्रम हो रहा है उसका घट ज्ञानकाल में भी घटा भाव का ज्ञान हो जाता है तीन समाधान दे दिए परम मतलब कहते हैं टिप्पणीकार पटकाले घट नास्ति इत्यादि वक्ष्यमाणवाक्य वक्ष्यमाणवाक्य स्वारस्यम अनुसंधान क्योंकि आगे जो दिया चतुर्थ पंक्ति में पटकाले घट नास्ति तो अगर ऊपर में घट ज्ञान काले संभवत कहेंगे तो यहाँ भी कहना चाहिए पट का पट काले ऐसा कहना चाहिए था किंतु पंक्ति में कह दिए पटकाले घट जानमें इसलिए ऊपर भी होना चाहिए घट ज्ञान काले पटाभाववा तो ये बड़े महाराजी कहते हैं कि आगे जो पटकाले घटा घट ज्ञान नस्त इत्यादि वक्ष्यमाणवाक्य स्वारस्यम असंधा पटाभाववादी एक पाठ पाठ्य पशा ये यह यहाँ पढ़ना चाहिए अर्थात जैसे ये पुस्तक में छपा गया है घट ज्ञानकालय पटाभाव संभवत ये ठीक है कुछ पुस्तक में दिखता है घट ज्ञानकाल घटाभाव उसके लिए तीन समाधान दे दिया आप ऐसे ऐसे उसको घटा सकते हैं किंतु आगे पंक्ति में आपको असमंजस होगा फिर चतुर्थ पंक्ति में कहना पड़ेगा पटकाले पट ज्ञान में फिर नस्ती कहना पड़ेगा इसलिए इतना असंगत को इतना द्राविड़ प्राणायाम नहीं कह करके घट ज्ञान काले पटाभाव संभवत ऐसे ले लेना यह अच्छा होगा आगे टीका में सिद्धांत भाष्य में सिद्धांती कह दिया कि जैसे जैसे ज्ञानमान होते हैं ऐसे ऐसे चैतन्य ज्ञान तो ये रहेगा अर्थात विषय है तो ज्ञान निश्चय है ये सिद्धांती कह दिया विषय का भी विचार स्वरूप और ज्ञान का व्यविचार स्वरूप तो नहीं, हो। नहीं होता है ठीक है किंतु ये सबके लिए मनो चाहिए अगर मनो नहीं रहेगा कभी ज्ञान स्वरूपत वे विचार हो जाएगा और विषय स्वरूपत तो नित्य हो जाएगा इसमें तो मन मन का आवश्यक है इसलिए नया को लोग कहते हैं कोई भी अगर आपको ज्ञान होना है तो आत्मा मनों का नहीं होगा तो बिल्कुल श्रवण भी ठीक नहीं होगा ये मन का संयुक्त थोड़ा चाहिए धीरे धीरे बढ़ेगा सनेही ही पर्वतंघनम आगे देखिए तो सिद्धांत कह दिया कि ज्ञान का व्यभिचार नहीं होता है पूर्वपक्ष कहता है कैसे ज्ञान का व्यभिचार नहीं होता है देखिए ठीक है मैं ननु उत्पन्न विनष्टादेर मेरुगुहार्तिनश्च अनवात् ज्ञान श्या ज्ञेय अव्यभिचारो असिध ये आशंक्य पूर्वपक्ष कहता है उत्पन्न विनष्ट उत्पन्न होकर के नाश हो गया कहाँ मेरु गुहा अंतर्वती मेरु में है अथवा गुहा के अंदर में है ये कहने का अर्थ किसी का ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है अज्ञा अभी ऐसा जो पदार्थ हुआ मेरु में है अथवा गुहा में है वो किसी का ज्ञान का विषय नहीं बना तो वहाँ पदार्थ है और ज्ञान नहीं रहा तो सिद्धांत जो कहता है कि विषय है तो ज्ञान रहेगा पूर्व पक्ष कहा देखिए विषय है किंतु ज्ञान नहीं रहा नहीं रहने से ज्ञान श्यापी ज्ञेय अव्यभिचारो असिद्ध ज्ञान ज्ञेय का कभी व्यभिचार नहीं करेगा अर्थात तो ज्ञेय है तो ज्ञान निश्चय रहेगा ये असिद्ध इतनी आशंक्य ये आशंका कौन किया पूर्व पक्ष करने से सिद्धांत कहता है तस्य अज्ञान है तद्भाव तथा भूत पदार्थो असिद तस्य अज्ञाने जो आप कह दिए कि मेरु गोहांतवर्ती उत्पन्न विनष्ट पदार्थ उसका ज्ञान तस्ान अगर नहीं हुआ तत्सद असिधे वो पदार्थ होने में कोई प्रमाण नहीं है तथा भूत पदार्थो असिध वो पदार्थ वाशिध्ध ही नहीं रहा भाष्य में सिद्धांत करें वस्तु चवती किंचित न्ञाएती चुपपन्न वस्तु कोई पदार्थ है किंतु न ज्ञायते पता नहीं मतलब ज्ञान नहीं हुआ ऐसे नहीं होगा संभव नहीं होगा अर्थात वस्तु है तो ज्ञान निश्चय है ये सृष्टि दृष्टिवाद हुआ ना दृष्टि सृष्टिवाद हुआ दृष्टि सृष्टिवाद अर्थात तो आपको ज्ञान हुआ तभी तो पदार्थ है अर्थात तो पदार्थ है कि तो ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं होगा ये जगत जो देखते हैं वो हमारी ही दृष्टि है तो हम देखने लगे तो जगत दिख्ञा जगत अच्छा दिखा मतलब जगत पवित्र है परमात्मा का रूप है ऐसा दिखा मतलब हमारी सृष्टि है और जगत पूरा लगी हुई है हमारे हानि करने में सुबह से शाम तक ऐसा देखे तो ये किसकी -किस सृष्टि है <laughs> कठिन है दिन रात विचार करना पड़ेगा तभी तो संस्कार छूटेगा चलिए देखिए अभी अनुपपन्नम एवं दृष्टान्त न स्फुटि करोती अनुपन्नम सिद्धांत है कि अनुपपत्ति तो अर्थात विषय है किंतु ज्ञान नहीं होगा ऐसे हो सकता है मनुष्ययोग चाहिए आत्म मनुष्ययोग नहीं तो ज्ञान नहीं होगा विषय है किंतु तो ज्ञान नहीं होगा ऐसा संभव है क्या नहीं है अनुपन्न है तो सिद्धांत कहता है कि जो अनुपपत्ति सिद्धांत कहा दृष्टान्त न स्फुटि करोती तो स्फुटि करोती मूल सूत्र क्या है संपत्ति भारती क्या है ये वक्तव्यम स्फुटी करोते पहले स्पष्ट था नहीं था अभूत से तद्भाव अभी स्पष्ट करते हैं भाष्य में रूपम च दृश्यते न च अस्थि चक्षुर यथा रूप तो दिखता है किंतु चक्षु नहीं है अर्थात चक्षु नहीं है तो ऐसा रूप को कौन देखेगा जिसका चक्षु नहीं है वो देखेगा तो सिद्धांत कहता है कि आप ऐसे ही बात कहते हैं रूपम च दृश्यते चक्ष अभी नास्ती टीका ज्ञान व्यविचारित्व ज्ञय से ज्ञान व्यविचारित्व ये संभव है नहीं है अर्थात ज्ञय ज्ञान का व्यभिचार करता है अर्थात ज्ञान तो रहा किंतु तो ज्ञय नहीं रहा ज्ञय से ज्ञान व्यविचारित्व धूम से बन्ही व्यविचारित्व धूम बनि का व्यविचार करेगा अर्थात धूम रह जाएगा किंतु बन्ही नहीं रहेगा बन्ही किंतु धूम का विविचार करेगा अर्थात बन्ही रहेगा किंतु धूम नहीं रहेगा इसी प्रकार के हाँ विपरीत कह दिया था ज्ञेय से ज्ञान व्यविचारित्व अर्थात ज्ञेय ज्ञान का विविचार कर जाएगा जैसे बन्ही धूम का विविचार कर सकता है इसी प्रकार की ज्ञय कभी ज्ञान का विविचार कर जाएगा क्या नहीं कर पाएगा ज्ञे ज्ञान व्यभिचारित्व इसका क्या अर्थ है ज्ञान काले सत्व नियम अभाव रूपम काले सत्व नियम अभाव अर्थात जिस समय में ज्ञान हो रहा है मान लीजिए घट ज्ञान है उसमें में, में पट सत्व मतलब पट को रहना ही है ऐसा कोई नियम है नहीं है तो ज्ञान काले सत्व नियम अभाव रूपम यही हो गया व्यभिचारि नही रहना सत्व नियम का अभाव अर्थत तो रहना ये हो गया स्पष्टम व्यविचारिस्पष्ट आह व्यचर तो व्यभिचर तो जेय ज्ञान न व्यचरती कदाचिपेय व्य व्यभिचरती अर्थात कभी रहता है कभी नहीं रहता है व्यभिचरती <kclass toasted his Humatiasta 172> so, तो ज्ञे ज्ञानम् ज्ञेय अर्थात कभी रहता है कभी नहीं रहता है तो ज्ञेय ज्ञेय ज्ञान का व्यविचार कर जाता है व्यविचरती तो ज्ञेम ज्ञानम् ज्ञानम् द्वितीय है ज्ञेय प्रथमा है न व्यचरती कदाचित न्यिचरती ज्ञेयम् ज्ञेम तो यहाँ दो वाक्य हैं प्रथम वाक्य हो गया ज्ञेयम् तू ज्ञानम व्यभिचरती अर्थात ज्ञेय होने पर ज्ञान होने पर भी कभी यह ज्ञेय रहेगा नहीं रहेगा इस प्रकार के हो जाएगा और यह जो हुआ, ये ज्ञान हुआ यह ज्ञान न व्यभिचरती कदापि ज्ञेय अर्थात ये ज्ञान कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा इस प्रकार की नहीं होगा किंतु ज्ञेय कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा ये हो सकता है हो सकता है इसलिए ये ज्ञान होने पर भी ज्ञेय कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा इस प्रकार हो जा सकता है किंतु ज्ञान कभी इस प्रकार की नहीं है तो यह मूल में दिया व्यभिचरति तो ज्ञेय ज्ञानम न व्यभिचरती कदाचित अभी ज्ञेय दूसरा पदार्थ चाहिए ज्ञान इसलिए कहते हैं तो बीच में जो ज्ञानम है वेभिचरती तो ज्ञेम ज्ञानम फिर आगे होगा ज्ञानम न बेभीचरती कदाचित तो ज्ञेम इस प्रकार के लेंगे ज्ञान का अन्वय दोनों पार्श्व में अन्वय होगा इसमें क्या न्याय होगा दहली दीपक न्याय दूसरा काकाक्षी गोलक का न्याय तभी ज्ञान को अगर दोनों पार्शो में अन्वय करेंगे तो क्या होगा कहते हैं प्रथम होगा व्यभिचरती तो ज्ञे ज्ञानम यहाँ ज्ञेयम् में ये प्रथमा ज्ञान में आगे ज्ञानम् न व्यभिचरती कदापि ज्ञेयम् अर्थात ये जो ज्ञान ये प्रथमा हो जाएगा ये कभी ज्ञेय का व्यभिचार नहीं करेगा टीका में घट ज्ञानकाले कदाचित घटाभावात्थ यहाँ घट काले कदाचित घटाभावात्थ ये क्या करना है यहाँ घटा भावात लेना है पटाभावत लेना है पटा भाभा क्योंकि पूर्व से विचार वही चल रहा है यहाँ घट गया काले पटाभावात यहाँ भी छः नंबर टिप्पणी आ गया अच्छा देखिए यहाँ दे, दे दे बड़ी मारे जी घटा भावात इति अत्रापि पटा भावात इतव पाठ्यम अच्छा अगर घट गया काले कदापि घटा भावात कहेंगे तो कितना समाधान है इसका तीन समाधान ठीक है आगे पूर्व पक्ष कहता है पट काले घट ज्ञान श्यापी व्यभिचार तुल्य इति आसंख्य पटकाले काले ज्ञान का भी व्यभिचार हो सकता है जैसे पूर्व पृष्ठ में विचार हो गया था उसी को फिर दिखाते हैं जैसे घट काले काले भावत क्योंकि जो टीका में द्वितीय पंक्ति दिया घट काले कदाचित पटाभावात बड़े महाराज जी ये कहते हैं पटाभावत लेना है इसलिए घ के ऊपर प लिख दीजिए छह नौ टिप्पणी के अनुसार काटेंगे नहीं क्योंकि बड़े महाराज काटे नहीं है तो घट ज्ञानकालय कभी पटाभाव हो सकता है ये सिद्धांती कहा पूर्व पक्ष क्या कहता है पटक काल पटकाल में घटाभाव का विविचार हो सकता है नहीं हो सकता है पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांती कहेगा पटकालय ज्ञान का अभाव होगा सिद्धांती कह सकता है क्या पटक काले घट ज्ञान का अभाव होगा विशिष्टत्व ना पट काल में घट ज्ञान विशिष्टत्व में होगा नहीं होगा अभाव हो जाएगा किंतु ज्ञानत्व स्वरूपत्व अभाव नहीं, नहीं होगा अच्छा पूर्व पक्ष कह रहा है कि पटकाले घट ज्ञान श्या व्यभिचार स्तुल्य आशंक्य सिद्धांत कहते हैं हमने कहा था ना विशिष्ट रूपेण व्यभिचारे अभी स्वरूपेण अव्यभिचार पूर्ववत हमने पहले कह दिया गया था विशिष्टरूपेण व्यभिचार विशिष्टूपेण कस व्यभिचार भी हो जाएगा ज्ञान से व्यभिचार भी पूर्ववत् पूर्वपृष्ठा में कहा था सूचित भाष्य में इसको प्रथम पंक्ति में अंतिम में कैदिया न व्यभिचर भी कदाचित ज्ञे ज्ञान ज्ञान प्रथम है ज्ञे स्वरूपेण रह गया ज्ञान यहाँ, यहाँ भी ज्ञान शब्द यहाँ भी अर्थात यहाँ दो है अर्था तो ज्यानम। यहाँ ज्यानम अर्था। वाक्य है भाष्य में इसलिए ज्ञान उभयत्र अन्वय होगा पूर्व पूर्ववाक्य ज्ञान द्वितियांतम प्रथम वाक्य अर्थात व्यभिचरती तो ज्ञे ज्ञानम यहाँ ज्ञान द्वितीय हो जाएगा और इहतु तो प्रथमांत अर्थात द्वितीयवाक्य में ज्ञानम न व्यभिचरती कदाचित भी यह जो ज्ञानम हुआ ये प्रथमा हो जाएगा भावात आगे भाष्य में दिया ज्ञेय भावे भी ज्ञान्तरे भावात ज्ञान का व्य स्वरूपत हुआ नहीं।, नहीं हुआ तो अगर ज्ञान रहेगा तो हो सकता है कि कोई दूसरा ज्ञेय भी हो सकते हैं तो किंतु अभी घट नहीं है तो घट ज्ञान नहीं हो रहा है किंतु पट रह कर के पट ज्ञान हो सकता है तो सिद्धांत कहता है कि ज्ञे भावे पी, अंतरे संभवत ज्ञेय अंतरे भावत भावत से अर्थात ज्ञान रहेगा तो जिस समय में पटव भाव है उस समय में वो जो घट ज्ञान हो रहा है सिद्धांत कहता है कि ज्ञान तो रहा विशिष्ट ज्ञान ना स्वरूप ज्ञान स्वरूप ज्ञान वो तो रहेगा अच्छा टीका में ज्ञान, ज्ञान से स्वरूपेण सत्ता ज्ञान स्वरूपसे मतलब विद्यमान है ज्ञेतर से ज्ञेवाद साधयती जिस समय में घट नहीं है सिद्धांति कहता है कि उस समय में ज्ञान है क्या प्रमाण देता है सिद्धांति कहते हैं कि आपको पट ज्ञान हो रहा है जिस समय में घट नहीं है उस समय में पट ज्ञान हो सकता है तो पटका ज्ञान हो रहा है ज्ञांतर का ज्ञान हो रहा है ज्ञातर कौन हुआ पट पटका ज्ञान हो रहा है तो ये जो पटका ज्ञान हुआ यही प्रमाण है कि ज्ञान है किंतु घट विषय नहीं है घट नहीं हुआ किंतु पटका ज्ञान हुआ तो पटका जो ज्ञान हुआ ज्ञायांतर का ज्ञान यही प्रमाण है कि ज्ञान है टीका में ज्ञान स्वरूपेण सत्ता में सत्ता विद्यमता है ज्ञेन ज्ञेयवाद ज्ञायतर हो गया पट उसका ज्ञेय तो, पट में तो आया आने से ज्ञान निश्चय हुआ साधयती भाषा में नहीं ही ज्ञाने असती ज्ञे नाम बवती कस्य जिस समय में घट नहीं है उस समय में पट का ज्ञान होगा हो सकता है हो सकता है अगर पट ज्ञान उस समय में नहीं होगा घट नहीं है और पट ज्ञान भी नहीं हुआ है पट ज्ञेय कहेंगे पट को पट में ज्ञेयत्व तो आएगा घट अभाव काल में अगर पट में ज्ञेयत्व तो आया तो निश्चय हुआ कि ज्ञान विद्यमान है इसी को कह रहा है भाष्य में नहीं ज्ञाने असती ज्ञाने असती अर्थात पट ज्ञाने असती ज्ञ नाम भवती कस्यचित किसी को फिर ज्ञेय नहीं कह पाएंगे अगर पट ज्ञान नहीं है तो पट को ज्ञेय नहीं कह सकते हैं ठीक है में स्वरूपेण अभी अभाव संकते हैं सिद्धांत कह दिया ज्ञान का अभाव भी हो सकता है केन के रूपेण विशिष्ट रूपेण और स्वरूपेण नहीं होता है पूर्व पक्ष कहता है कि स्वरूपेण भी ज्ञान का असत्व अभाव हो सकता है भाष्य में सुषुप्ते पूर्वपक्ष कहता है सुसुप्ते अदर्शना ज्ञान से सुषुप्ते अभात् ज्ञवच ज्ञानस्वूप से व्यचार चेत सुषुप्ते अदर्शना कस कद ज्ञान से में ज्ञान भी नहीं दिखता है अपि सुसुप्त अदर्शनात् ज्ञान श्यापी सुसुप्त अभावत सुसुप्ति में अगर ज्ञान हो दिखा मतलब ज्ञान हुआ ऐसा तो लगता नहीं सुसुप्ति में घट ज्ञान पट ज्ञान होते ही क्या नहीं होता है पूर्व पक्ष तो घट ज्ञान पट ज्ञान को ही ज्ञान कहता है स्वरूप ज्ञान सिद्धांति बार बार कहता है विशिष्ट ज्ञान व्यविचार होता है स्वरूप ज्ञान व्यविचार नहीं होता है आज जिसका स्वरूप का कभी अनुभव नहीं होगा वो पदार्थ को ग्रहण नहीं कर पाएगा बार बार उसको शंका करेगा <laughs> पूर्व पक्ष फिर वही बात कह रहे हैं सुसुप्त अदर्शनाथ सुसुप्त में अदर्शन विशिष्ट ज्ञान का हुआ ना स्वरूप ज्ञान का हो गया तो इसलिए पूर्व पक्ष स्वरूप ज्ञान को ग्रहण कर रहा है नहीं कर पा रहा है सुसुप्त अदर्शनाथ ज्ञान श्यापी सुसुप्ते अभावात सुसुप्त में ज्ञान नहीं रहा इसी उससे क्या सिद्ध हुआ ज्ञयवद्ध ज्ञान स्वरूप से व्यविचार सुसुप्त में ज्ञय रहते हैं नहीं रहा तो और ज्ञान भी पूर्व कहता है नहीं रहा तो इसलिए ज्ञान का भी व्यविचार हुआ हो गया इतचेत सिद्धांत कहता है कि न टीका में कि तदानिम यहाँ से तीन स्तर का विकल्प होगा और कुछ आप लोग मार्किंग दे करके चलना नहीं तो अर्थात कैसा होगा कि क ख दो विकल्प किया जाएगा अभी क में दो विकल्प आएगा जैसे कहेंगे क में दो विकल्प क्या है कितने हैं राम हरी दो विकल्प हो गया आगे कहेंगे रामों का फिर दो विकल्प होगा क्या तो कहेंगे आगे कुछ च छ लगा लीजिए अर्थात तीन स्तर का विकल्प होगा इसलिए थोड़ा कुछ प्रकार के आप नोटिंग दे करके चलेंगे तो आगे कर पाएंगे नहीं तो महान कठिन होता है कोई बात नहीं आप लोग सब डीवी सुनकर के लगाएंगे आगे <laughs> तो तो सीधा थोड़ा नोट करके चलना अच्छा है देखिए सिद्धांत भी विकल्प करता है कि तदानिम ज्ञया भावेन ज्ञानाभाव साध्यते भाव पूर्व पक्ष कह दिया कि सुसुप्ति में ज्ञान नहीं होता है विषयवत कह दिया ज्ञयवत ज्ञान श्यापी अभाव तो पूर्वपक्षी दृष्टान्त तो किसको दिया? दियासुप्ति अवस्था किसको दृष्टान्त तो देकर के ये नहीं है कह दिया ज्ञेय बद्ध ज्ञानस्य से तो सिद्धांत कह रहे हैं कि आप तदनीम तदाथत सुसुप्ति अवस्था एम ज्ञाभावे न ज्ञानाभाव साध्य अर्थात क्योंकि ज्ञेय नहीं है इसलिए ज्ञान नहीं है यह कहना चाहते हैं अगर ज्ञेय नहीं है इसलिए ज्ञान नहीं होता है तो यह, यह प्रत्यक्ष से कहेगा ना अनुमान से कहेगा क्योंकि हेतु देता है, है क्योंकि ज्ञेय नहीं है इसलिए ज्ञान नहीं होगा ये अनुमान से सिद्ध करेगा ज्ञाया भाव न ज्ञाना भाव साध्य थे उत ज्ञान से अदर्शनाथ ही दिखता नहीं तो अर्थात ज्ञान दिखता नहीं इसको प्रत्यक्ष से कहेगा ना अनुमान से करेगा पहले क्या कि क्योंकि ज्ञान ज्ञेय नहीं है इसलिए ज्ञान भी नहीं रहेगा ये अनुमान से सिद्ध किया और दूसरा कहता है कि ज्ञानस्य से एवं अदर्शनार्थ अर्थात ज्ञान अगर दर्शन होता तो प्रत्यक्ष होता किंतु ज्ञानस्य से अदर्शनाथ तो ये किस प्रमाण से कह रहे हैं प्रत्यक्ष से तो ज्ञान से ऐसे दो विकल्प कर दिया आद्य विकल्प अनुमान था प्रत्यक्ष था अंतमा था कहते हैं आद्य अभी देखिए प्रथम विकल्प जो आप लिखें क अथवा ख मतलब प्रथम विकल्प तो क ही होगा अगर नहीं तो अंग्रेजी है तो ये भी लिख करके चल सकते हैं आगे देखिए अभी प्रथम विकल्प में फिर आद्य अभी ज्ञेय से व्यंग्यवाद तद इति ज्ञय और ज्ञान इसमें व्यंग्य कौन है ज्ञेय और ज्ञान को क्या कहेंगे व्यंजक तो व्यंग्य से अभावत अर्थात विषय से अभावत व्यंजक अभाव व्यंजक कौन है ज्ञान तो विषय नहीं रहने से ज्ञान नहीं रहा यह कहना चाहते हैं प्रथम पक्ष क्या था ज्ञाभाव न ज्ञाना भाव ये था सिद्धांत ये उसको फिर दो विकल्प कर रहा है त्यंग्य तो नहीं रहा तो व्यंजक नहीं रहेगा अर्थात विषय को व्यंग्य अर्थात ज्ञान को व्यंजक कहते हैं अर्थात इसमें भेद मानते हैं अभेद मानते हैं भेद माना अथवा उत तय तो तो ऐक्यात तय तो ऐक्त क्यों हो व्यंज्ञान हो व्यंग्य व्यंज क्यों हो ऐक्यात होने से जब एक नहीं रहेगा दोनों अभिन्न है एक नहीं रहने से दूसरा नहीं रहेगा और पूर्व पक्ष किसको दृष्टांत तो दे करके किसको अभाव कहा था भाष्य में ज्ञान अभाव, अभाव से ज्ञान अभाव विषय नहीं रहने से ये नहीं रहेगा तो दोनों अगर एक रह जाएंगे तो योर और अज्ञात एका भाव है इतर तो एकाभाव पूर्व पक्ष किसका अभाव दिखा रहा था अभाव। तो अभाव का अभाव तो गेय का अभाव करके ज्ञान का अभाव आप कहना चाहते हैं कितने बात तो वही है तो भावे भावे कि तो ज्ञाना भाव है भाव है ना ज्ञाना भाव किन्तु कहते हैं एक में भेद मानते हैं एक में अभेद मानते हैं ये दो पक्ष अलग अलग रहा अच्छा तो यह जो दो पक्ष हो गया ये आद्य का हुआ था कौ का ये दो आ गया उसी मुताबिक लिख करके चले न आद्यो न आद्य अर्थात जो ज्ञेय से व्यंग्यवात्त तदभावत् व्यंजकाभाव अर्थात क का जो अ नहीं तो हिंदी में थोड़ा इतना आप कर सकते हैं कि ए बी अगर प्रथम में करेंगे ए का फिर दो विकल्प करेंगे मतलब आई डबल आई इस प्रकार के थोड़ा अंग्रेजी शब्द व्यवहार करने से थोड़ा सरल पड़ेगा क्योंकि आगे नहीं तो पता नहीं चलेगा सर अर्थात यहाँ ए आई इसका अतः ये करते हैं ज्ञेय व्यंग्यवाद तदभा व्यंग्य अभा व्यंगक अभाव इस पक्ष का बात करते हैं व्यभिचाराइ व्यभिचार होता है भाष्य में न ज्ञेय अवभाषक ज्ञान ज्ञेय का अवभासक है ज्ञान होने से आलोकबद्ध य अभिव्यंजकत्वत जो आलोक है वो ग्यय पदार्थ का अभिव्यंजक है है होने से व्यंग्य अभाव कोई पदार्थ नहीं है तब तो ये सब ट्यूबलाइट बंद हो जाएंगे नहीं होंगे कहते हैं व्यंग्य अभाव आलोक का अभाव अनुपत्तिवत व्यंग्य नहीं रहे तो आलोक सब बंद हो जाएंगे ऐसा तो, अगर सब बंद हो जाता है तो फिर और मंत्री जी आकर के रोज वो फैन का स्विच ऑफ नहीं करते <laughs> तो रोज देख हम लोग जो महीमों में बैठे रहते हैं स्वामी तो जब थोड़ा बाद में आएंगे वो फ़ैन घूमता रहेगा वो बंद करके आएंगे हम लोग कोई नहीं करते हैं <laughs> कहते हैं अगर कोई नहीं है तो फ़ैन बंद हो जाना चाहिए सिद्धांत ये कहता है चलो भाई थोड़ा प्रसंग से बाहर चले गए व्यंग्य अभाव है आलोक अभाव अनुरूपपत्ति व्यंग्य नहीं रहा आलोक का अभाव हो जाएगा ऐसा नहीं होता है इसलिए सुसुप्ति में विज्ञान अभाव अनुपपत्ते हैं सुसुप्त अवस्था में विज्ञान अभाव नहीं हो पाएगा तो क्यों नहीं हो पाएगा क्योंकि सिद्धांत कह दिया कि ज्ञेय नहीं रहने पर भी आलोक रहता है इसी प्रकार की सुसुप्ति में ज्ञेय न रहने पर भी ज्ञान रहेगा क्योंकि जैसे आलोक व्यंजक होता है ऐसे ज्ञान भी व्यंजक है जो व्यंजक है वो व्यंग्य नहीं रहा व्यंजक तो नहीं रहेगा ये बात नहीं है आज यहाँ तक तो, चले भाई थक गया होगा ना सब ठीक है चलिए थोड़ा अभी चलेगा ये कुछ दिन तक अगर चले तो ठीक है आज यहाँ तक ओ संग नो मित्र संण संग्रो नमो नमो प्रत्यक्ष